पाठ 10 नीम रमेश को एक दिन एक कुल्हाड़ी मिल गई वह कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला सामने नीम का एक पेड़ था रमेश उस पेड़ के तने को कुल्हाड़ी से काटने ही लगा था कि कहीं से आवाज आई उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि आसपास कोई न था वह ध्यान से सुनने लगा उसे ही लगा कि पेड उससे कुछ कह रहा है रमेश तुम मुझे क्यों काट रहे हो क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कितने काम आता हूँ रमेश मेरी पत्तियों को देखो ये पत्तियां इतनी घनी हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती और मेरे नीचे सदा छाया बनी रहती है तुम भी तो अपने मित्रों के साथ मेरी छाया में बैठते और खेलते हो तुम्हें मेरे नीचे बैठकर आनंद आता है ना तुम्हारी ही तरह दूसरे लोग और पशु भी मेरी छाया में बैठकर आराम करते हैं इतना ही नहीं मेरी पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यह हवा को शुद्ध कर देती हैं तुमने कभी किसी को गर्म कपड़ों के संदूक में मेरी सूखी पत्तियां रखते हुए देखा है क्या तुम जानते हो वे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करने से गरम कपलों में कीडा नहीं लगता। मैं किसान के आनाज की भी रक्षा करता हूν। आनाज में मेरी सूखी पत्तिया रख देने से उन में कीडा नहीं लगता। मेरी सूखी पत्तियों को जला कर धुआं कर दिया जाए तो मच्छर भाग जाते हैं मुझ पर फूल और फल भी लगते हैं मेरे फल को निबोरी कहते हैं मेरे फूल और निबोरी भी बहुत काम की चीजें हैं इन्हें खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं निबोरी की गुठली से जो तेल निकलता है इससे साबुन बनाते हैं निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है बच्चों को फुंसियां बहुत तंग करती हैं अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिसकर लगा दो तो ये फुंसियां ठीक हो जाएंगी क्या तुमने कभी मेरी दातुन से दांत साफ किए हैं यह क तो जरूर होती है पर दातों के लिए बहुत अच्छी होती है इससे दात मजबूत होते हैं और उनमें किरा भी नहीं लगता बोखार में तुम मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पीलो तो तुम्हारा बुखार दूर हो जाएगा। देखा तुमने मैं तुम्हारे कितने काम आता हूं मेरे सभी भाग किसी ना किसी काम में लाए जाते हैं अब तो तुम जान गए ना कि मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड हूँ मैं सब जगह आसानी से लगाया भी जा सकता हूँ इसलिए क्या गाउं, क्या शहर सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठ कर सुखी होते हैं। नीम की ये बातें सुनकर रमेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, कितना अच्छा है ये नीम का पेड। और मैं इसे काट रहा था। आठें शब्द कुलहारी कुलहारी कराहना कराहना आनंद आनंद Pore punsia. Pore punsia.